नमस्कार मेरा नाम आयुषी है मैं एक किसान की बेटी हूं और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूं संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इंसान संसार को बदलता है जिसने अंधकार को मुसीबतें और खुद से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निखरता है आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से नमस्कार विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सरगम 90.8 एफएम एट एफ एम आप सुना है सुनो दिल से <laughs> तो साथियों आप मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे हमारे संगीत प्रेमी संगीत से जुड़े हुए लोगों से मेरी बातें हो रही हैं और आप उनकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं और आशा करता हूं आपकी रूह खुश हो रही होंगी बैठे बैठे सुनते हुए रेडियो सरगम को तो आइए अभी हमारे बीच में सुषमा जी हैं सुषमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश सर मैं सुषमा मंडलोई मिश्र संजय मंडलोई Uh, मैं इंदौर में ही काफ़ी टाइम से रह रही हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हूँ मेरा मेन सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग है बट शौकिया मैं म्यूज़िक से भी काफ़ी अरसे से जुड़ी हूँ बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं ली बट खेरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने फिफ्थ uh, ईयर का कोर्स करा था बहुत साल पहले जैसे बोला जाता है कि जो चीज़ हमने सीखी है वो कभी काम आती है वो आज मेरे काम आ रही है क्योंकि खाली टाइम में मैं उसी से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और मेरे दो बच्चे हैं बेटा बेटी की शादी हो गई है और बेटा जॉब में है एक्चुअल में मैं नानी भी बन गई हूँ पर मैंने शौक अपना पूरा इस एज में भी जारी रखा है ऐसा नहीं कि एज के हिसाब से मैंने उस चीज़ को हटा दिया हाँ कुछ टाइम के लिए मैंने रोक दिया था बट अभी वापस से मैंने उसको चालू रखा है और मेरी ये इच्छा है कि पुराना संगीत जो इतना कर्ण प्रिय था वो वापस सुने लोग पुराने से मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी यानी 67 सेवन या सिक्सटी फाइव का तो मैं चाहती हूँ कि पुराना संगीत वापिस से जी जाए क्योंकि वही सब में जान डालता है सुषमा जी आपके साथ बातें करके आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा इस उम्र में भी इस पड़ाव में भी आप अपने शौक़ को अपने रुचि को बरकरार रख रहे हैं संगीत के साथ जो आपका लगाव था बेशरतः कुछ ज़िंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है लेकिन फिर भी उसके बाद तुरंत हम अपने शौक़ में अपने फैशन में वापस आ जाएँ तो हमारे जीने का मकसद जीने का एक तरीका सलीका जो है बहुत ही खुश जमा हो जाता है और हम अपने साथ कुछ लोगों को जरूर खुशी बांट सकते हैं तो आइए इसी खुशी को बांटने के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम और मैं फिर से आप सभी को सुषमा जी से जोड़ना चाहूँगा और एक बहुत ही खूबसूरत उनका जो पसंदीदा गीत है हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे आइए गाना स्टार्ट करने से पहले एक जो बात मैं भूल गई थी मुझे गाने में आगे बढ़ाने में मेरे मिस्टर संजय मंडलई का बहुत बड़ा योग है भले से वो आज दुनिया में नहीं है पर उनका नाम मैं आगे इसी तरह से रोशन करूंगी और मेरा जो ये गीत है नाइनटीन हरे कांच की चूड़ी फिल्म का है बहुत ही पुराना है बहुत बहुत कर्णप्रिय है और इससे आशा जी ने अपने स्वर दिए हैं धानी चुनरी पहन बन के सज के दुल्हन जाऊंगी उनके घर जिनसे लागे लगन आएंगे जब सजन सजन जीतने मेरा मन कुछ न बोलूंगी मैं मुख न खोलूंगी मैं बजूठेंगी हरे कांच की चूड़ियाँ फिर कहेंगी हरे कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ छोटे माता पिता छूटा वो बालापन खेली मैं जिसके संग पूरे सोला सवन देखी तन और मन दे के तन और मन मैं मनालू सजन तेरी बाहों में हो मेरा जीवन मरण ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियाँ वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ सुषमा जी बहुत ही अच्छा लगा हरि कांच की चिड़िया इस एल्लबम से आपने आशा जी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया और मुझे मेरी पुरानी जो यादें हैं आपने ताज़ा कर दी अभी रिसेंटली मैं मुंबई गया था और मुंबई में एक डायरेक्टर साहब से उनसे बातें हुई थी अनुज द्विवेदी जी और वो इसी फिल्म को डायरेक्ट किए थे उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़िल्म डायरेक्ट किया है और हरी कांच की चुड़िया उन्होंने मुझे लगा कोई सीरियल होगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये फिल्म कहाँ तो अभी आपसे मुझे जानने को मिला कि हरी काज की चिड़िया एक फिल्म थी और उस फिल्म का ये गाना आपने सुनाया मैं आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और इसी माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सुषमा जी से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि संगीत का जो रुचि है ये आपको कैसे और किस तरह से कब ये शौक चढ़ा संगीत के बारे में बोलूँ तो मैं जयपुर में ही पढ़ली बड़ी, -बड़ी हूँ अच्छा। बट मेरा परिवार ऐसा था कि वहाँ ज़्यादातर मोमिडन्स ही सिखाने वाले रहते तो मेरे फ़ादर को बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं गाऊँ तो मैं चुपके चुपके स्कूल्स के प्रोग्राम्स में गाती थी बट कभी बताती नहीं थी कि मेरा यहाँ फ़लाना प्रोग्राम है तो धीरे धीरे ऐसा चोरी चुप ही मैंने सीखा इतना कि मैं वहाँ पर जब मेरे फादर काफ़ी बीमार हो गए थे जब वो कुछ नहीं बोल पाते थे तब मैंने कॉलेज में जाके मैं स्टेज प्रोग्राम देने लगी फिर उसके बाद शादी हो गई शादी के बाद फिर मेरे मिस्टर ने मुझे आगे बढ़ाया रेडियो पे लेके गए रेडियो पे ही मैंने पाँच साल गाया था फिर सडनली एक्सीडेंट और ये सब होने से मेरा ब्रेक लग गया मैंने अब इतने सालों बाद फिर वापस से अपने आप को ज़िंदा रखा है संगीत के साथ जो प्रेम है वो देख मुझे बहुत खुशी हो रहा है आशा करूंगा कि हमारे श्रोता मित्र अगर सुन रहे हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इंस्पिरेशन हमें मिलता है सुषमा जी के भावनाओं से और मैं चाहूंगा कि जीवन में कभी हार मत मानिए ज़िंदगी चलने का नाम है रुकने का नाम तो मौत है इसीलिए आप चलते रहें अपने शौक़ को पूरे करते रहिए बशर्त यही है कि कुछ चीज़ें आती हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं लेकिन छूटने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी से ही वो ख़त्म हो जाए वो कभी भी किसी भी पल आप जिंदगी से फिर उन्हें जोड़ सकते हैं जैसे सुषमा जी ने जोड़ा है तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते संजय जी जो अभी नहीं है लेकिन उनकी यादें आपके साथ ताज़ा हैं और मैं चाहूँगा उनके लिए अगर कोई गीत डेडिकेट करना चाहेंगे आप रेडियो सरगम के माध्यम से नाइन्टी पॉइंट के माध्यम से तो उनकी आत्मा जहाँ भी रहे सुख में रहे शांति में रहे और आपका प्यार उन्हें मिलता रहे। तो एक गाना उनके लिए कौन सा आप गाना चाहेंगे डेडिकेट करना चाहेंगे एक सॉन्ग है जो वो हमेशा जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता था मेरे को खींच के ले जाते थे कि ये वाला गाओ तो वो मेरे को अच्छे से याद है वो गाना आज भी मैं गाती हूँ तो मेरे को सारे वो सारे पल और सारे वो चीज़ें मेरे सामने दौड़ती हैं भले से मैं रो भी देती हूँ पर वो गाना मैं भूलती नहीं हूँ तो वो गाना है लता जी का है जो नंदा जी पर फिल्माया गया था जब जब फूल खिले फिल्म का है ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बाहर का बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने बसने लगे आँखों कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने नैनों से अपने ये है खुमार का किसी के इंतजार का कहीं मेरा मौसम बहारे का ये समा सुषमा जी बहुत ही अच्छा गीत आपने रिप्रेजेंट किया और आशा करता हूं हमने जिनको डेडिकेट किया उनकी आत्मा भी सुन रही हैं और सुख फील कर रही हैं तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जब दिल से आवाज़ निकलती है तो दिल तक पहुँचती है आशा करता हूँ सरगम रेडियो के माध्यम से सुषमा जी की आवाज़ आपके दिल तक पहुँच गई होंगी तो चलिए साथियों आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही सुषमा जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामना वो अपना इस संगीत का जो स्नेह है संगीत के साथ जो उनका प्यार है वो बरकरार रहें और दिन ब दिन बढ़ते रहें ऐसी शुभकामनाएं करते हैं मंगल करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट FM सुनो दिल से